गोलो अरे यो मुटुको भन्दा इश्वरको मात्रै मुहुँदा अब आहा हे चलेस तारा दे चस्ता ज्वायोस्ता र चन्डा कवि यजुर्वेदस्यास्य चत्वारिंशत्तमाध्यायस्य चतुर्थमन्त्रम् पठिष्यते व्याख्यातते च मंत्र देवता, इस मंत्र का ब्रह्म देवता है जन ईश्वर साक्षा कैसा मनुष्य ईश्वर को करता है यह उपले किया है पदार्थ संस्कृत भाषाया न एजते कम्पते तद् अचलत् स्व अवस्थाया कम्पनम् तदरहितम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म मनसः मनोवेगात् जवीयः अतिशयेन देवाः देवा, चक्षुः आदीनि इन्द्रियाणि वारम् पूरणम् पूरा अर्षत् गच्छत् लक्ष मनोवाक इंद्रियाघनेवेण स्थिर सत्न्यप कर्म क्रिया अंतरक्षे स्वसी वर्तमानो जीव दी विद्वान मनुष्य जो एकम अद्वितीय ब्रह्म है वह अनेक कंपन रहित अर्थात अपनी अवस्था स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता वह मनस मन के वेग से भी जब यह अति वेगवान पूर्वन सबका अग्रणी पूर्ण अर्ष सर्वत्र मन से पहले पहुँचा हुआ ब्रह्म है इस ब्रह्म को सेवाद्वान अथवा चक्षु आदि इंद्रिया न नहीं आप भुवन प्राप्त कर सकती है तब वह स्वयं अपने स्वरूप में स्थिर हुआ अपनी अनंत व्यापकता ऐसी धावत विषयों की ओर भागने वाले अन्य उसके अपने स्वरूप से भिन्न मन वाणी इंद्रिय आदि को अत्ये प्राप्त नहीं होता तस्वीर उस सर्वत्र व्यापक स्त्री ब्रह्म में मा तरश्वा जैसे अंतरिक्ष में वायी क्रियाशील रहता है वैसे ही उस ब्रह्म में अपहर कर्म व क्रिया को धारण करता है ऐसा जानो ब्रह्म अनंत है अतः जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ पहले ही वह व्यापक एवं आगे आगे स्थित है उस ब्रह्म का ज्ञान शुद्ध मन से ही होता है उसे चक्षु इंद्रियां और अविद्वान लोग नहीं देख सकेंगे वह स्वयं स्थिर रहता हुआ सब जीवों को नियम में चलाता है और उनको धारण करता है उस ब्रह्म के अति सूक्ष्म एवं अतिद्रिय होने से धार्मिक विद्वान योगी को ही उस्ता साथ साक्षात्कार होता है अन्य कोई वेद्वान था उपस्थित सज्जनों अभी आपने वेद मंत्र की व्याख्या सुनी प्रकरण श्वर का एक मंत्र में कहा गया अमेरत ईश्वर जो है वह चलता नहीं हम सुनते हैं कि अवतार लेके आता शरीर धारण करके आता और वेद में यह बात आई कि ईश्वर नहीं करता ईश्वर यदि अवतार धारण करता है यह बात मान ली जाए तो ये वेद के विरुद्ध होगी ईश्वर शरीर धारण चलता है अवतार आता है लाखों करोड़ों लोग इस बात को मानते भारत के कोने कोने लोग ईश्वर को मानने वाले ईश्वर की पूजा करने वाले बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मिलेंगे कि ईश्वर अवतार लेके आता है जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब ईश्वर भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लेके आता है और अधर्मियों का और अधर्म का विनाश कर देता है लोग सुनते हैं और मानते हैं उनसे पूछना चाहिए कि अब वो ईश्वर अवतार लेके क्यों नहीं आता आज के लिए अवतार क्यों नहीं ले रहा ईश्वर क्या बात आज क्या आजकल अधर्म नहीं बढ़ रहा है क्या आजकल अधर्मी नहीं बढ़ रहे है? इसका क्या उत्तर है अधर्म भी बढ़ रहा है अधर्मी भी अधर्मी भी बढ़ रहे हैं पर ईश्वर अवतार ले इन लोगों का दिमाग कहां चला गया इन्होंने ढंग से सोचना बंद क्यों कर दिया जो बात खंडित होती है व्यवहार से प्रत्यक्ष परमाणु से उसके पीछे क्यों पड़े रहे अठीक दुराग्रोही स्वार्थी लोग ऐसे ही होते कोई तर्क उठाई जाती उसका समाधान तो कुछ भी नहीं यदा यदा कि धर्म से गला निर्भवती भारत है गीता में प्रकर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो उस समय में, में धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म का नाश करने के लिए संतों की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं आज क्यों नहीं आता हूं ईश्वर अब कितना ही जोर लगाओ इसका कोई समाधान है क्या लोग कहते है कि अवत आताोगो शरीर केपले और दुष्टों दुष्टा नाश करता दिखाई दे तो लोग जो है और दूसरी और देखो ध्यान एक और तो ईश्वर को के रूप में स्वीकार अवतार ईश्वर ऐसे धे लगा गये कालिमा चाई गीस चरत्र मे इ दोष दिखा गए कि दुन्या भटे काम कृता रता जो अवतार ले आता वै व्यक्ति ये प्रश्न उ पक्षी जो वेद को नान कि आप यह बतलाइए तुम्हारा ईश्वर जो अवतार लेके आता है और वही ईश्वर गोपनीयों के तालांग में स्नान करती हुई इनको कपड़े उठा करके वृक्ष पर चढ़ अब इनके पास में क्या उत्तर है कुछ भी उत्तर नहीं मानते चले जाओ बदनाम करते रहो ऋषियों को वेदों को कलंकित करते रहोगे ऋषियों को कलंकित करते रहोगे और इनको कोई समझाए इनको कोई कहे देखो ये मिलावट है ये प्रक्षिप्त है महाभारत में इन ग्रंथों में मिलावट की है लोगों ने इन चीजों को इस रूप में मत मानो विशुद्ध जैसा ईश्वर वेद में है वजा मानना चाहिए और ये समस्याएं सारी की सारी दूर हो जाती यदि महर्षिधान सरस्वती की बात उसको स्वीकार कर लेते लोग कि भाइयों सुनो जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं वो विशुद्ध धर्म है पुराना धर्म है वेद का धर्म है उसमें जो मिलावट हो गई है उसमें जो दोष आ गए हैं उनको छोड़ दो हम सब एक हैं. और यदि ऐसा ही उसमें हो जाता तो भारत की दुर्दशा जो हुई है आज पतन हुआ है यह कभी नहीं होता अने ईश्वर कभी भी नहीं चलता मैं आता है मैं जाता है एक प्रश्न स्वयं खड़ा होता है किसी ने पूछा कि ईश्वर अवतार लेता है यदि ईश्वर अवतार लेता है तो जहां से वो उतर के आया है तो पहले मां नहीं था मां के पेट से उसने जन्म दिया क्या के पेट से बाहर ईश्वर नया सिद्धा मे मेट् नो जन्म आया। एक आयाक सामने आएगा आना जाना होता है जा वो चीज ना न मे पेटे पर्भ न गया व उसमें पहले नहीं था फिर वो जन्म दे के शरीरश्रीकृष्णजी महाराज मतानुसार तो शरीर से बाहर नहीं था तो जो व्यापक है सिद्यमान हैका न जान न आ सकताकबन्दिी लगा शरीर मे आगमन जाता जन्मताकलता अन् था ईश्वर और बारिश और है ही फिर कहते हैं बात ऐसी है वो होता हुआ भी चलता है अंदर भी था तो भी गया बाढ़ था तो भी आया कुंभ के मेले पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं उनकी संख्या लगभग लग करोड़ तक बढ़ जाती है कुंभ के मेले पर कलकत्ता की संख्या करोड़ के अलग हो ना इतनी संख्या कुंभ के मेले पर भरती है लगभग इलाहाबाद में मैंने देखा बहुत मेले देखे और वहां पर एक एक प्रवचन सुनने में दस हजार पंद्रह हजार और आगे दो तो बीस तक भी हो जाते हूं कभी इतने लोग एक प्रवचन में बैठते हैं अलग अलग पंडाल होते हैं विशाल उस समय प्रवचन देने वाले साधु संन्यासी सनातन धर्म कहने वाले हम मानते वो उपदेश देते हैं कि ईश्वर चाहे जो कुछ कर सकता है वो मनुष्य के अवतार में लेके आ सकता है वो सब कुछ कर सकता है वो चोरी भी कर सकता है वो डाके भी मार सकता है जुआ भी फेल सकता है वो ये कहते हैं ईश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है यह हेतु सब जगह दिया ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो दोष भी करता जाए उसको दोष लगते नहीं यह और विजय सकता चोरी करेगा वह चोरी का दंड भागी वो नहीं होगा बड़ी विच ईश्वर है वो केतु है और ईश्वर है इसलिए नहीं लगता अच्छा ईश्वर को तो दंड ना मिले वो वो के तीर उठा नहीं रही आज के लोगों को दंड देता है ईश्वर कि तुम अच्छा काम क्यों करते हो स्वयं मक्खन चोर मखन की चोरि कर ना हो, और दूसरा मन चुरा ले तो उसके हाथ काट दे दण्ड मिले तु ध्यान दो आप, अब काम की बात सीधी सादक के लिए सुनि ईश्वर चलता नहीं है, स्थिर है तीनो काले अनेको साधक ईश्वर को मान के ध्यान करता है उसकी अनेक समस्याओं का समाधान बात बैठ गई ईश्वर ऐसे खडा कम्भे की तीशर भी खड़ा है। तो आप देखेंगे जो खड़े हुए का ध्यान करता है उसका मन भी खड़ा हो जाता है आपने कभी खेल करने वाले देखे गेंद से खेलते हैं देखे? देखे? देखे और नाचने वाले देखे कभी खूब अच्छे नाचते हुए देखते हैं तो खूब भी ऐसे करता उनको नाचते हुए देख करके नहीं करता क्या और दो कर रहे ना और जो कुस्ती में रुचि रखता है वो, वो इसको यो क्यो न मोडेतासे क्यो नी कता ऐसे ऐेखे दूसरे शरीर केते मे जिको रुचि देखता वर्षा बन्ता चाता योगिध्या ईशरना सी लेते ईद्रो बालते खडा खडे क्यान के तो हम चंचल नहीं रहते, आत्मा में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है, जीवात्मा जाता है? है, है। और जीवात्मा का देखता है मि भगवान् की उना कु वदासे हि खडा था आडा और अनन्त काल ते खडा और क्या मे सा सदा था। आज मेरे साथ है। और सदा मे सागा मुझे उससे मिलना पडेगा क्या समझे जो सदा से हो हमारे समध्यादाे सा आज भी आज भी आज आप अब एक भीडा आगे खडा उ अवना मेगी अव ईश्वर कानतापत्तिरता निर्को जाना हो हो कुछ भी आक्रमणो वो भीला कहता है मे अनन्तरमात्मा सर् व्यापक मेरा माता पिता गुरु मे पाडा ईश्वर अपना माता पिता रक्षक मानता मनता हैरतानि वाता व्यवस्था कर्मो के अनुसारि और ईश्वर जो मे पा कु घटना घटेगी तु घटेगी आप तो रोकना आपत्तिकना चे मत मन लेना कोई सर् फोड़ने लगे सोचो ईश्वर नोको योको रोकते ईश्वर सा मनो मे पा ईश्वर न न्यायकारी सदा डरने की कोई बात मे का कु मुजे अस् देग निश्चितवारे क्री वे बुरा भेगा य बात है वो बुरे और की बात ही नहीं गबराने इसको बनाता है वी चलाता है वै बिगाडता मुे क्या ठेकाले कुरत को अच्छेका पिता की, अच्छे की गोद में रहता ना बालक की मोदम् चेत् को आपत् आ वोटर्ता अनयगत ईश्वर चलता नर आगे की व्याख्या समय अपि <gülüyor> एकम् <gülüyor> <gülüyor>